मोहब्बत की बातें हैं उधो ये गोपियाँ उधो जिसे कई कह रही हैं जब वो उनको समझाने के लिए गए थे उस निर्गुण धर्म के बारे में तो उनको समझा रहे हैं ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं मुहब्बत की बातें हो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है ऐ मुहब्बत की बातें हो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है यहाँ सिर देख होते हैं सोदे यहाँ सिर देख होते हैं सौ दे आस की इतनी सस्ती नहीं है यहाँ सिर देख होते हैं सौ दे इस कवालों ने कब वक्त देखा तेरी पूजा में पाबंदियाँ हैं इस कवालों ने कब वक्त देखा तेरी पूजा में पाबंदियाँ है यहाँ दम, दम पे होती है पूजा यहाँ दम, दम पे होती है पूजा सिरी उठाने की फुर्सत नहीं है यहाँ दम, दम पे होती है पूजा सिर उठाने की फुर्सत नहीं है यहाँ दम दम पे होती है पूजा हाँ जो दिल से जो मस्ती में डूबे होश कब को है जिंदगी में आज दिल में जो मस्ती में डूबे होश कबू को है ज़िंदगी में जो चढ़ती उतरती है मस्ती जो चढ़ती उतरती है मस्ती ओ हकीक़त में मस्ती नहीं है जो चढ़ती उतरती है मस्ती ओ हकीकत में मस्ती नहीं है यहाँ जाम बंदे रोज पीना यहाँ जाम बंदे रोज पीना मस्तों का यही है जीना यहाँ जाम बंदे रोज पीना मस्तों का यही है जीना प्यार से जो एक बार पीले प्यार से जो भी एक बार पीले ओ उमर भर उतरती नहीं है प्यार से जो भी एक बार पी ले ओ उमर भर उतरती नहीं है ओ नज़र क्या जमाने को देखे जिसकी नजरों में मालिक समाया ओ नज़र क्या जमाने को देखे जिसकी नजरों में मालिक समाया जो नज़र देख लेती है तुझको जो नज़र देख लेती है तुझको ओ नज़र फिर तरसती नहीं है जो नज़र देख लेती है तुझको ओ नज़र फिर तरसती नहीं है ये मोहब्बत की बातें हैं ऊ बंदगी तेरे बस की नहीं है बिल्कुल सही कहा गया है भजन में कि ईश्वर से प्रेम सदगुरु से प्रेम सदगुरु से मोहब्बत सदगुरु के साथ इस ये सबके बस का नहीं होता ये मोहब्बत की बातों है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी अर्थात सच्चा साधक सच्चा जिज्ञासु ही बंदगी करता है ईश्वर के प्रति सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा आस्था और विश्वास रखते हुए जहा केवल सदगुरु ही दिखे ये सच्ची बंदगी है ना सबकी बस की बंदगी नहीं यदि मन की बसीभूत होकर हम और कार्य करते तो फिर बंदगी कहा है ये मोहब्बत की बातें है उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी बड़ी कठिन है जहाँ हम शून्य होते हैं पूर्ण जिज्ञासु बनते हैं वहीं पर बंदा बनते हैं अर्थात शिष्य बनते जब कोई एक विचार नहीं होता है जहाँ समर्पण हो जाता है तो वहीं बंदगी होती और वही सच्चा बंदा होता है सच्चा भक्त होता है सच्चा जिज्ञासु होता है इसलिए इस भजन में कहा गया कि बंदगी तेरे बस की नहीं है सिर देखो होते हैं सौदे आध -कास की इतनी सस्ती नहीं बिल्कुल सही यहाँ अपना सिर कलम करना पड़ता है जो अपना सिर कलम कर देगा वही सच्चा आसिक माना जाएगा और वही सच्ची आशिकी अर्थात सभी विचार सभी इच्छाएँ जहाँ समाप्त हो जाते, है जहाँ अहंकार मिट जाता है अहंकार ही वह सिर है जिसे हमें काटना पड़ता है तो साधना करते करते जब हमारा अहंकार मिट जाता है हम शरीर और मन से ऊपर उठ जाते हैं अर्थात शून्य हो जाते हैं तो यहाँ बंदगी घटित होती है ये सच्चा बंदा है शरीर रहेगा मन भी रहेगा लेकिन शरीर और मन से हम जब ही अलग होंगे फिर हम आत्मा हो जाते हैं ये सच्ची बंदगी हम अपने निस्वरूप को जान जाते हैं यहाँ बंदगी खड़े तो अब सर कलम हो गया कि नहीं हो गया जहाँ हम शरीर और मन भी नहीं हैं तो सरकलम हो गया होते हुए भी कलम हो गया अहंकार मिट गया दुई का पर्दा भी हट गया बूंद सागर मिलकर एक हो गई बूंद का जो अहंकार था वो मिट गया अब सागर में समाहित हो गई ये बंदी। गई <coughs> तो आसकी इतनी सस्ती नहीं है सदगुरु से प्रेम ईश्वर से प्रेम इतना सस्ता तो नहीं होता लेकिन धीरे धीरे धीरे सस्ता हो जाता है सब अनुभव हो जाता है तो सस्ता ही हो गया और जब तक अनुभव नहीं है तो बहुत है। आगे कहते हैं किसी को वो कहा नानक ने चले चले सब कोई कहे बिरला पहुंचे जाए जीती जी जो मर मिटे, उस तत्व को पाए जीती जी मर जाना ही उस तत्व में विकसित होना है अर्थात उस तत्व को समझना है जो जीते जी शरीर मन रहते हुए शरीर मन नहीं रहता वही आत्मा व्यवस्थित हो सकती और यही सच्ची बंदगी इस कवालों ने कब वक्त देखा तेरे पूजा में पाबंदियाँ संसार के लोग पूजा करते हैं सुबह शाम दोपहर आज नहीं कल मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार ये सब दिन लेकिन बंदों के लिए कोई दिन नहीं कोई टाइम नहीं वो हर समय बंदगी में हर समय पूजा में रात दिन पूजा में यही तो असली पूजा है कहा इन्होंने कि इसको वालों ने कब वक्त देखा तेरी पूजा में पाबंदियाँ हैं इश्क जो करता है वो 24 घंटे उसी के स्मरण चिंतन मनन ध्यान पूजा उसी में रहती वही पूजा हो रही इश्क वालों ने कब मस्त देखा तेरी पूजा में पाबंदियाँ हैं बिल्कुल सही चाहे कुछ भी कर रहा है लेकिन ध्यान उसी का है हमेशा उसी का ध्यान है। तो ये बंदेगी यहाँ दम दम पर होती है पूजा सिर उठाने की फुर्सत नहीं करे यहां तो दम दम पर श्वास श्वास पर पूजा होती है सर उठाने की भी फुर्सत नहीं है कि थोड़ा सा उठाने के लिए आराम कर लिया जाए नहीं दम दम पर पूजा स्वास इसीलिए कहा गया स्वास स्वास पर ही भजो वृथा सास ना जाए ना जाने की श्वास में आवागमन हुई जाए और जिस सांस में आवागमन हो और कहीं हमारा विचार दूसरी जगह है तो सब पूजा देता इसीलिए करते हैं यहाँ दम दम पर होती है पूजा सर उठाने की फुर्सत नहीं है यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि सुबह पूजा करेंगे तभी होगा शाम को पूजा करेंगे ये तो शुरुआती दौर पर संसार के लिए है जो पूजा जानते ही नहीं लेकिन करते हैं तो यहाँ दमदम पर होती है पूजा सिर उठाने की फुर्सत नहीं यहाँ तो उठते बैठती सोती जागती चलती फिरते खेती पीते हर समय बस सदगुरु से ऐसी पूजा इसको कहते हैं दमदम पर पूजा श्वास श्वास पर पूजा आज दिल में जो मस्ती में डूबे होश कब उनको है ज़िंदगी में आज दिल से जो मस्ती में डूबे एक सच्चा भक्त जो रियली दिल से सदगुरु में डूब गया है सदगुरु में पूरा लव लगाया हुआ है परमात्मा में अपना पूरा ध्यान लगाया हुआ है तो उसको जिंदगी में होश कब, तो अन्य चीज़ों का उतना होश प्रवाह ध्यान नहीं रखो लेकिन फिर भी कुछ कर्तव्य कर्मों को तो ध्यान में रखना ही होता है लेकिन उस कर्तव्य कर्मों में भी वह उसी को देखता है उसी को ढूंढता है उसी से मिलता है इसलिए कर्तव्य कर्म भी पूरे हो जाते हैं और ध्यान भी पूरा होते रहता है जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं रियली जो चढ़ती उतरती है मस्ती अभी ध्यान के आनंद मिला फिर गायब हो गया कोई दूसरा ध्यान हो गया ये ध्यान नहीं हुआ ध्यान का मतलब शुरुआत में तो ऐसा ही होता है करते करते ये पूर्णता शुरुआत में तो भाई संसार है संसार के काम है कर्तव्य कर्म भी, भी हैं तो उसको करने पड़ते हैं लेकिन जो बंदगी की बात कही गई है वो तो बिल्कुल उसी समय आता है जब समर्पण घटित हो तब वो सच्चा बंदा हो तब वो रात दिन कुछ भी करते हुए रात दिन उसमें रह रात दिन उसमें रहता चाहे जो कुछ भी करता है रात दिन उसमें रहता चाहे कुछ भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए वो होता है ना जैसे कोई लड़की की शादी हो जाती है ससुराल, है। ससुराल जाती है मान जाती कदाती ससुराल से घर फिर नैर रह जाती तो अब चाहे वो जो कुछ भी करती हो तो उसे अपने पति की ही याद रहती कोई चीज़ याद नहीं घर में है बाप है और ओग्रह उग्रह हैं सब कुछ है भाई हैं भौजाई हैं क्या क्या लेकिन फिर भी सब में होते हुए भी उसका हर समय चिंतन कहाँ रहता है अपने पति पर उसी प्रकार दीवात्मा जब परमात्मा रूपी पति से मिल जाती तो इस संसार रूपी नहर में रहते हुए भी उसका ध्यान कहाँ रहता है अपने पति परमात्मा ये चीजें तो इसलिए कहा इन्होंने कि जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है जो अभी है अभी नहीं है अभी है अभी, है, अभी नहीं है ये मस्ती नहीं ये मस्ती यदि एक बार प्रीतम से साक्षात्कार हो गया था वो मिटने वाला नहीं अब मन चाहे जो कुछ हो जाए वही रहेगा कभी याद वो विस्मृत नहीं होती यहाँ जाम बंदे रोज़ पीना मस्तों का यही है जीना और यहाँ क्या आता है यहाँ पहुँचने के बाद अपने देश में पहुँचने के बाद अपने निस्वरूप का अनुभव होने के बाद तो यहाँ वो अमृत की शराब राम नाम की शराब सदगुरु नाम की शराब बिल्कुल हमेशा पीते रहे कर रहे हैं कि यहाँ जाम मंदिर वो पीना मस्तों का यही है जीना और इसी मस्ती में जितने भी दीवाने हैं मस्ताने हैं ये जीते हैं उस मस्ती में उस अमृत रस का पान करते हुए और वो हमेशा उसी में जीते प्यार से जो एक बार पीले वो तो उम्र भर उतरती है बिल्कुल और इस अमृत रस का पान यदि एक बार भी कोई पी ले फिर ज़िंदगी भर वो नहीं उतरती शुरुआती ध्यान साधना और शोषण में तो उस रस का पान कुछ अनुभव कुछ छींटे मिलते हैं लेकिन धीरे धीरे इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए हम जिस दिन अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे तो आप उस दिन पूरा चक्कर हम जाम पियेंगे खुशराम नाम सदगुरु नाम का जान पिए उतर कर फिर अब वो उसकी याद कभी नहीं दूँगी तब वो कभी उतरेगी ही निशान पीते ही रहेंगे लोग और उसी में जीते वो उम्र भर उतरती नहीं है जब तक ये शरीर है रहेगा इस संसार में तब तक, तक, तक वो नशा वो याद नहीं उतरे वो याद नहीं मिटी वो नजर क्या जमाने को देखे जिसकी नजरों में मालिक समाया बिल्कुल सही जिस आंख में सजगुर बस गया हो वो आत्मा बस गई हो वो दिव्य नूर समा गया हो फिर संसार की अन्य को कहाँ देख पाता है उसके अंदर तो वही नूर दिखलाई देता है वही नूर दिखलाई देता है हालाँ सांसारिक दृष्टिकोण से उसका कदर करता है धर्मानुकूल आचरण करता है कर्तव्य कर्मों को पूरा करता है किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है किसी की हिंसा नहीं करता है इसलिए कि तो उसमें उस परमात्मा को ही अच्छा अपने को ही उसमें देख इसलिए कहते हैं वो नज़र क्या जमाने को देखे जिसकी नज़रों में सब मालिक समय सम्माल। अब जमाना नहीं दिखता इस जमाने को पैदा करने वाला और इस जमाने के सब जड़ चेतन वस्तुओं में रहने वाला दिखता है और कुछ नहीं दिखता तो जो नज़र देख लेती है तो उसको नज़र फिर तरसती तो नहीं अब जो नज़र उस मालिक को उस परमात्मा को उस दिव्य नूर को देख ले तो अब उसके तरसने की आवश्यकता क्या जो शांति चाहिए वो तो मिल गई उस शांति की एक बूंद मात्र संसार के समस्त सुख वैभव में है और जो उस सुख वैभव के जो है महासागर में डुबकियां लगा रहा है उसके लिए क्यों तरसेगा लेकिन यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो संसारिक कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करना पड़ता है लेकिन उसमें मालिक को देखते हुए